चंद्र तारा वि चंद्र में संयम करने पर धारणा ध्यान समाधि त्रिपति के साथ लगा दिए जाने पर तारा विहोह का ज्ञान हो जाता है नक्षत्र जो व्यूह है ये पूरा ज्ञान होगा जिस गीता में त्र म्योतिर योगी प्राप्ति निवर्धते उस लोग जहा पर जाने के बाद जो है निवृत्त हो जाएगा स्वयं योगी की संहिता में चंद्र का तात्पर्य क्या वो चंद्रमा पर आग लागू चौबीस घंटा गिरता ही नहीं चौबीस घंटा तो क्या करे चौबीस घंटा तो रहता नहीं ना चंद्रमा तो कैसे होगा लगातार और भी किसी किसी तिथि कि में घटता भटता भी है ना एक आकार का ध्यान ही नहीं कर पाओगे विशेषि कैसे मिलेगी तब विचार किया और ध्यान करके लोगों ने बताया है योगिया में लिखा नासाग्रे शिष्य दृग बिम्बम नाशिका के अग्रभाग में ध्यान करने से धारणा ध्यान समाधि करना ही चंद्र में धारणा ध्यान समाधि करना नाग्र में करना और दूसरे जगह घेरण संता कार नहीं तालमोल चंद्रमा ताल मूल मैंने ये स्थान हो जाता है कंठकूप इधर नीचे आगे कंट को भी आएगा तालूमूल से नीचे कंठ कंठ के नीचे कंठ को बताएंगे तालुमूल में भी ध्यान करना चंद्र पर ध्यान माना गया और नासिका ग्राम में ध्यान करना भी चंद्र में ध्यान माना गया जैसे 24 घंटा उपलब्ध है ना जब तक आप दिन दे तब तक, तक आपके साथ रहिए इसलिए यहाँ तो चंद्र का ध्यान निरंतर हो सकता है इसलिए कहते हैं चंद्रे तारावय ज्ञानम के लिए चंद्र का नासिकाग्र में मानो अथवा तालो मूल्य में मानो इन दोनों में से किसी भी एक स्थान में निरंतर चंद्र का ध्यान करने पर अवश्य व्यक्ति को तारावयोग का समस्त ज्ञान की प्राप्ति होगी ध्रुवे तद ज्ञानम ध्रुवे ध्रुव नक्षत्र में संयम करने पर तद गति ज्ञान हम तब ताराओं का गति ग्रह नक्षत्र ताराओं का जो गति का ज्ञान हो जाए ध्रुव नक्षत्र में संयम करने का नतीजा क्या है वो सूर्य है चंद्रमा है मंगल है बुध है गुरु शुक्र शनि राहु केतु और सैकड़ों जो चंद्र नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं इन सब के गति का ज्ञान होगा सूर्य चंद्र आदि तारा विभव गति का दोनों में अंतर है तारा व्यू का ज्ञान होना उसे गति का ज्ञान होना दोनों अंतर है जैसे कोई गाड़ी जा रही है आप जानते कार जा रही है बस लेकिन कार कितनी वेग से जा रही है यह आपने नहीं वेग का ज्ञान होना अलग है वस्तु का ज्ञान होना अलग है यह वस्तु का ज्ञान पूर्व सिद्धि है और उत्तर जो बताया जा रहा है सिद्धि इसमें जो वस्तुगत गति का ज्ञान ततो ध्रुवे संयम करता ताराणी जानियात ध्रुव में संयम करने के पश्चिम करने पर ताराओं की गति का ज्ञान होगा ताराओं का गति का मतलब ऊर्ध विमानषो कृत संयम ऊर्द विमान कौन आदित्याद आदित्यदि ऊर्ध में रहने वाले है आदित्यादि जो है ऊर्ध्व में रहने वाले विमान रूप के सदृश विमान रूप चलता फिरता दिखाई दे रहा है जो उनमें होने वाला जो गति कृत संयम जानिया ध्रुव में जो कृत संयम वाला है वो ऊर्द विमानों में अर्थात आदित्य विमानों में होने वाली गतियों को सम्यक प्रकार से जान सकता है वो तो मत मतांतर इसे दूसरे ने बोला तालमूर क्या दिया वो अलग अलग मत मतांतर है अब जैसे योगी का अनुभव हुआ जिसको जैसा वैसा कह रहे हैं नासिका और नासिकाग्र में भी अंतर कर वहा नासिका कहा है नासिकाग्र नहीं है वहां नासिका के ग्रहण इंद्रिय पर संयम करने पर आपको बोला था कि सुगंध आदि का ज्ञान हो जाता है दिव्य ग्रंथ का ज्ञान होता है ये तो इंद्रिय का साक्षात है। ये इंद्रिय से मतलब नहीं है नासिका के अग्रभाग से मतलब है वायु पिंड में होने वाला चीज है सुख शरीर का वस्तु नहीं है वहां तो ग्रहण समापत्तियों की सिद्धियों के बारे में वर्णन करते तो इंद्रिय के बारे में कहा था और वैसे भी एक ही जब मान वहां भी ना अगर करके ले भी लेते हो तो कोई आपत्ति आप नहीं हो तो मत बता अंतर में विद्या प्राप्त होती है जिसको जैसा मार्ग से चलता है उस मार्ग के अनुसार फल मिलता है ना नाव चक्रे का नाव चक्र यहाँ पर भी दोनों में अंतर है पहले भी कहा सूर्य में भुवन कोष ज्ञान होता है सूर्य संबंधी मणिपुर चक्र है आदि से वहां क्या होता है अन्य रूप से भी कर राम मणिपुर चक्र में एक आधिया यानी वहां पर क्या लेना मणिपुर चक्र का तत्व जो सूर्य तत्व पर ध्यान करना और यहाँ केवल चक्र पर ध्यान करना दोनों में चक्र का तत्व पर ध्यान करना चक्र पर ध्यान करना चक्र पर ध्यान करने की बात है सूर्य तत्व का अर्थन उस चक्र अभिमानी जो सूर्य तत्व है उस पर ध्यान करने से वन कोशिक ज्ञान की बात कही गई वहां ऐसा एक दो क्या ना एक तो सुषमना द्वार सुषमना भी उसका द्वार है अथवा नाभि चक्र विद्वार बनता है क्योंकि नाभि चक्र का स्वामी भी सूर्य ही है और यहाँ इसलिए क्या लेना स्थूल ले लेना यहाँ यहाँ स्थूल लेने, लेने। जैसे नागर में अपने स्थूल लिया वैसे यहाँ भी स्थल ही लेना है जो स्थल नाभि चक्र है उसी में कात्पर्य वहां पर तत्व से और यद्य सभी चक्र क्या है सूक्ष्म है सभी चक्र तो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान सूक्ष्म अवय है लेकिन उससे भी सूक्ष्म क्या हो जाएगा उसका अभिमानी तत्व व्यापक है ना वो अभिमानी जो तत्व थे सूर्य तत्व वो व्यापक है उसकी अपेक्षा से उस पर इसलिए सूक्ष्म उत्तर है बोलो और ये चक्र उस पर ध्यान करने से काय यूह ज्ञानम इस शरीर का जो बनावट है वो सब ज्ञान हो जाएगा सारी गड़बड़िया सार सड़बड़िया सार सब जितने भी है इसमें क्या कमी क्या नहीं कैसा है कैसा नहीं है सबका ज्ञान हो जाता है इसलिए जितने डॉक्टरों को योगी बनना चाहिए नाव चक्र ध्यान करनी चाहिए डॉक्टरों को नहीं उसे पूरा शरीर का ज्ञान हो जाएगा यानी खुद का होगा और पहले उसको सिद्ध कर लो बाद में जिसका ध्यान करेगा उसका ज्ञान हो जाएगा जिस किसी भी शरीर पर वो ध्यान करे तुरंत तो उसका ध्यान होते हैं ऐसे डॉक्टर से नहीं के उत्तरकाश में डॉक्टर थे बड़े हनुमान के परम भक्त हनुमान जो पूजा पाठ किए बिना किसी मरीज को छूते नहीं और किसी से ऑपरेशन करनी है तो बोले बस भी अरे हनुमान जी से प्रार्थना करो ले जाते फोटो के सामने मरीज को हाथ जोड़वाते थे फिर अंदर ले जाते थे भगवान का स्मरण कर काम करते बहुत अच्छा होता था, था, था उसके हाथ में कोई केस विफल नहीं है और इसे पहले वो देख लेते थे ये अपने बात बस की बात बाहर की है और कहते ले जाओ दिल्ली ले जाओ पहले उसके एक जब एक बार रहे जब पचासी बीमार पड़े थे तो उसके वहां गए शरीर को भी तो उसने देखा देखकर कहा कि अरे आपको कुछ भी नहीं है आप जो पहाड़ चढ़ के आएंगे जोंक काटा होगा आपको जोंक ने खून पी लिया होगा तो उसे गड़बड़ हो रखा है और तो कुछ नहीं है उसी बुखार दीजिए छुट्टी कर दी है अब जो हमको बताया तो है ना हम तो बुखार से रुझे दिखाने गए लेकिन ज्ञान हो गया इसके शरीर के अंदर किस चीज की जहर घसी हुई है जिससे बुखार रिएक्ट हो रहा है का भी ज्ञान हो गया उसको इसके अंदर जो दोष का ज्ञान होगा सिर्य से इलाज कर दिया दो दिन में ठीक। मुठी तो ऐसे भी होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करके भी इलाज करते हैं नाविचक्रम काय कायम विजानिया नाविचक्र सेम करने पर काय कायू का ज्ञान कर सकते हो वाद प्लित त्रयो दोषाह इस काय में तीन दोष है एक वात दूसरा पित्त दूसरा श्लेष्म कफ दोश, ये दोष के दोष भी हैं है घटक भी हैं ये सही है, सभी सही मात्रा में रहते हैं तो शरीर निरोग है ये बढ़ते घटते गड़बड़ करते हैं तो फिर सही अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं धात धातु सप्त और ये शरीर सप्त धातु मई है कौन से सात धातु है तग लोहित मांस स्नायु अस्थि मज्जा शुक्रानी पूर्वम पूर्व में स यही व्यू है यही विन्यास कहा जाता है यही इसका बनावट कहा जाता है पूर्व पूर्व का पेशा पूर्व पूर्व बाहि है उत्तर उत्तर के पेशा से शुक्र अत्यंत सूक्ष्म और मज्जा हड्डियों में विराजमान उसके बाहर हड्डी हड्डी से बाहर नाड़ी जाल नाड़ी जाल के ऊपर मांस मांसो में खून खून सब के युक्त के ऊपर चमड़ा बाह्य बाह्य से शुरू करके आंतर आंतर सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, सबसे बाहर चमड़ा है त्वक उससे भीतर लोहित खून उसके भीतर मांस खबर ये नहीं की उसके भीतर लोहित चमड़े और मांस के पीछे खून है ऐसा तो नहीं करने का है ना? तात्पर्य कि उसके आंतरिक अवस्था में वो अनुभव में आता है तक लोहित मांस क्योंकि बिना मांस निकाले खून आएगा की नहीं आएगा ये चमड़ा को थोड़ा छेद कर दो तो क्या हो जाता है क्या पहले आता है मांस बाहर आता है की खून पहले आता है नहीं आता है इस दृष्टिकोण से कह दिया जाता है चमड़े अपेक्षा से भीतर क्या हो गया खून खून से भीतर मांस। अब मांस निकाल सकते हो उसके बाद ही इसे कहते हैं कि मांस। अब उसी मांसों का बीच में उसके ऊपर नीचे सब क्या है नाड़ी का जाल विचाल स्नायु फिर सब टिके हैं। हड्डियों पर हड्डी का भीतर मज्जा और शुक्र तो पुराशन में व्याप्त लेकिन सूक्ष्म के दृष्टिकोण से कह दिया वो उससे भीतर उससे भीतर उससे भीतर कहीं स्थूल के कार्यकारण भाव से कहीं जो है परिदृश्यमान कार्यकारण भाव से कहीं पर सूक्ष्मता की तारतमता से एक दूसरे से भीतर कह दिया गया एक व्यूपुता आपके शरीर का पूर्ण ज्ञान आपको हो जाता है शारीरिक विज्ञान शारीरिक विज्ञान के बिना योग कभी सफल नहीं हो सकता है वो अलग होता अलग बताया ना उस अलग सिद्धि है चक्र की अलग सिद्धि है हर चक्र का अलग अलग सिद्धियाँ होती है करने तो। नहीं नहीं वहा वहां से क्या मतलब है अब या यहाँ करोगे वहाँ करोगे दो चाहे ध्यान होता है क्या फिर फिर एक ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो धारणा तो क्या होता है धारणा का सेम क्या सुना तुमने फिर इधर नागिकाग्र भी बोल रहे हो और चक्र भी बोल रहे हो दोनों कैसे हो जाएगा तो बिंदेश नहीं है क्या जो बिन्न देश में है या नहीं एक ही देश में सारे चक्र के नास वैसे कैसे उससे उसके सिद्धिया अलग है से चंद्र के संबंध हो गया चंद्र चंद्रों का ज्ञान हो गया आपको तारवियो का ज्ञान हो रहा है अब चक्र का अलग ध्यान करो उसके अलग समाधि लगाओ जैसे जैसे करोगे जिस देश में करोगे अलग अलग सिद्धियां मिलेगी वैसे इससे बोल रहा है क्या इससे क्या सिद्धि मिल रहा है आपको यहाँ थोड़ी बोल रहा है इससे चंद्र ज्ञान हो रहा है यहाँ से कायी ज्ञान हो रहा है अलग अलग देश है अलग अलग स्थान इतने सारे अभी तक क्या सुनते आ रहे हैं आठ दस्त हो गए अलग अलग जगह ध्यान करोगे धारणा ध्यान समाज केवल धारणा नहीं ध्यान समाज तीनों संयम की बात हो रही है अरे एकत्र संयम सही सही तीनों को प्रत्येक स्थान में करोगे तो वो सिद्धिया मिलने की बात कही जा रही है और विभूतियों को जो चाहेगा वो अपने लगे रहे इसमें विभूति मिलेगी अच्छा कई बल चाहता है समझा रहे इन विभूतियों के चक्र मत बड़े बाद में बोले सिद्धियां इसलिए कहने का तात्पर्य स्थान पर स्वयं करने की चेष्टा न करे करोगे तो उसे सिद्धिया मिलेगी और उस सिद्धियों में फंस जाओगे इसलिए इनको गिना रहे जान करके आपको इन स्थानों में जब प्रवेश जब चैतन्य शक्ति जब जागृत हो जाती है विभिन्न स्थानों पर होते हुए चलती है और किसी भी एक जगह बराबर अच्छा लगे वहीं टिक जाओगे तो क्या होगा वहीं के रह जाओगे दिल्ली तक टिकट ले लिया अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये तो मुजफ्फरनर उतर जाओ तो क्या होगा दिल्ली मिलेगा क्या उसको वैसे ही हाल है इसलिए जान करके बता रहे तुम जब साधना करोगे इस साधना मार्ग में जब आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है तो आपको कहा क्या क्या मिलेगा क्या क्या दिखाई देने लगेगा आप उन्हीं चक्रों में नहीं रहना ये लक्ष्य यहाँ बताने का लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ये जानकारी ना हो तो क्या समझोगे आप वही तुम्हारा लक्ष्य समझोगे वही फंस जाओगे इसे बीच की जितने भी स्टेशनों भी बताना जरूरी है ना कहा क्या क्या होने वाला है रास्ते में हने तो बीच रास्ते में उतर जाओगे लेकिन ऐसे ही पढ़ा बोर्ड बुद्धनाथ मार्ग लिखा था उसने यही बुद्धनाथ समझ के उतर गया अरे बोर्ड में आप आगे पीछे तो पढ़ो पूरा ऐसे है ना सेवा करना समझना है भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है एक बार एक गांव के चौराहे की चौराहा चौराहा रोड नहीं होते हैं चौराहे है थी वहाँ एक पोस्ट चौराह में डे बोर्ड टांग देते इधर जाओ तो ये ये शहर मिलेगा उधर जाओ तो वो शहर मिलेगा उधर जाते तो वो शहर मिलेगा तो मिले तो ये शहर मिलेगा तो आंधी तूफान आई हो वो उखड़ गया <laughs> गिर गया जो है गांव का प्रधान ने सोचा भाई जनता की सेवा में जो हमें कुछ करनी चाहिए तो खड़ के इसका लगवा दू वो आया और दो बुजुर्ग बोला तुम तो करो इस काम को उन्होंने लगाए और लगा दी उन्हें ये मालूम तो पढ़ना तो आता नहीं था मैं दिशा पता था उन्होंने उल्टा सीधियों टांग टांगा कर दिया लगा दिया अब बेचारे जो जाए उल्टा रास्ते जाए जो जाए उल्टा रास्ते जाए और सेवा हुई की क्या होगा लोग मुझ पर खड़ी हुई जो जो जाए गाली दे वहां आकर चौरा पे है कहां भेज दिया फिर वापस आना पड़ा उसको है ना तो वैसे ही यहाँ पर दुर्दशा सब की हालत हो रखी सब का यही हाल हो रहा है और ये पता है कि किस रास्ते से जाओगे तो क्या होगा और तो ठीक है नहीं तो फंसोगे है ना इसलिए कोई भी करना है तो पहले उसको जानना पड़ेगा सही सही दिशा समझो वस्तु को समझो कहाँ जाना है कैसे जाना है क्या करना है क्या क्या संभावना है रास्ते में कहा पानी मिलेगा कहा नहीं मिलेगा है ना सब समझ के चलना पड़ता नहीं तो मुश्किल होता है व्यवहार में तो तहा तो पर भी साधना में भी समझ इसलिए कहते कि देखो कि भाई कंटकोप निवृत्ति ही विशुद्ध चक्र में आया कहते हैं विशुद्ध चक्र विशुद्ध चक्र में आप समाधि लगाओगे धारणा ध्यान समाधि लग जाता है तो क्षुत पिपाशा निवृत्ति भूख और प्यास आपको पीड़ित नहीं करेगी ये बहुत बढ़िया हाँ सब झंझट खत्म हो जाएगा बहुत बढ़िया काम इसे सबसे पहले सिद्धि पाने का प्रयास करना चाहिए बाल मुक्ति की देखी जाएगी इस चक्कर में पीछे मर जाओगे तो क्या होगा <laughs> ना विस्तृति चक्र की सिद्धि मिली हम मुक्ति मिली दोनों गए न माया मिली न राम सिद्धि करने के बाद जंगल में जाकर हम मान सिद्धि करने से पहले शरीर छोड़ जाए तो क्या होगा <laughs> सिद्धि के चक्कर में पड़ के जिंदगी लगाओ लगाते लगाते खत्म हो जाओ तो क्या करोगे क्या भरोसा अगला जन्म तो यही मिलेगा क्या तो चले पड़ चुके हैं इसके मामले में अगले जन्म की भरोसा नहीं करना ऐसे श्रुति कती यह चेद अवेदी तुम तो तु सत्यमस्थी नो चेदे तो महति विनस्थी महान विनाश है इसे जल्दी से जल्दी हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए सोचना है भूख प्यास तो मिथ्या है रहने दे सो क्या है, है? आगमा पाए नो नित्या तो उसे कौन सी बिगड़ रही घंटी लगती है। जाना है खाना है जाते तो भी ब्रम ब्रह्म चिंतन होते हुए जा सकते खाके आ सकते क्या दिक्कत है शरीर का धर्म के विपरीत सिद्धि पा करके मुक्ति पाने की सोच है तो उसके अपने शरीर जी की स्थिति के अनुकूल चल करके मुक्ति पाने की सोच क्यों नहीं ज्यादा तो ये उचित है ना शरीर जैसा है रहने दो उसको उसको क्यों परेशान मैं जगह गए थे दो तो दिन पहले तो बोले शरीर आपके अंदर शरीर में डायबिटीज होगी तो परेशानी होती होगी मैंने कहा कोई परेशानी नहीं हम तो उसको बड़े भैया मानते हैं हमारे आया हुआ है ना भाई पिताजी के बिताओ उसके भी पिताजी के पास था दादा के, पर दादादा सबके पास रहा है सबसे होते बीच से आया हुआ है हमसे बड़े भैया नहीं है <laughs> तो हमारे बड़े भाई साहब है बड़े भाई साहब की तो इज्जत करना हमारा कर्तव्य है की इज्जत करेंगे हाँ उनके सेवा में जड़ी बुटिया खिलाई जाती है दवा दी जाती है और साथ में कभी कभी मिठाई भी खिलाया जाता है उनका भोजन पर हमारा भोजन हम खाते शरीर का तो कहने लगे जब आपकी दृष्टि कौन है मैंने कहा हमको तो बुरा नहीं लगता इसीलिए तो हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है सात साल से बड़ा आनंद है इसमें बल्कि पहले खटपट चलता था अब बड़े भैया का रहने इसी शरीर में कोई समस्या नहीं रहा अब वो संभाल रहे ना हमें कोई परेशानी नहीं अब उनके वजह से बड़ा संयम से खाना पीना पड़ता है ये बड़े भाई साहब ना आते तो हम कहा संयम से खाते पीते कहीं भी कुछ भी खाते पीते रहते है ना बकरी जिसे चढ़ते रहते अब उनके वजह से संयम इतना बजे खाना इतना बजे सोना इतना बजे करना इतना बजे वॉकिंग करो ये करो वो करो कितना संयम उन्होंने हमको दिया है ऐसे बड़े भाई का नादर कैसे हो सा? तो इसलिए उनकी तो पूर्ण सम्मान के साथ आजीवन संभाल के रखेंगे तो संयम आजीवन बना रहेगा जड़ से जाना चाहे तो क्या करे है ना? अब जाना चाहे अब दो भाई आपस में शादी दोनों की शादी हो जाए एक घर में रहने को तैयार तो, तो आपत्ति नहीं है नहीं अब बड़े भाई तो नहीं तुम जाओ या मैं जाऊंगा तो जाओ अलग भी होते है ना जब हो सकता है बड़े भाई यहां से निकल जाए या छोटे भाई कोई पहले निकलना पड़ जाए तो कुछ भी हो कोई आपत्ति नहीं है स्वागत है दोनों ही बात तो इसे वो दृष्टिकोण आना चाहिए न कि उसको निवारण करने को परेशान हो जाओ उसके पीछे लग जाओ सीधी पाओ निरोग शरीर के लिए प्रयास करो अरे चाहे तुम शरीर को निरोग करो चाहे स्वरोग अक्खे रहो मरना तो दिन है ही इसको उस निरोगता के चक्कर में हम श्रवण में निध्यासन को त्याग दे गया सिद्धियों के पाने के चक्कर में श्रमित त्याग दोगे क्या अब उसको त्यागेंगे और ये भी नहीं मिला वो भी गया तो क्या होगा उससे अच्छा है इसीलिए जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जो जरूरत है वो करते रहना है और आनुषंगिक रूपेण गौंड रूपेण अन्य जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ संभव है करते रहना चलते चलते मिल जाए जो तो लड्डो को तो कौन ना खावे ये तो होता है ना दुनिया में इसलिए अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और साधना हो रहा है सिद्धियां मिल जाती है तो मिल जाए तो उनको उनको इस्तेमाल नहीं करना देखिए फिर फंस जाएंगे इसलिए ये सब समझा रहे की आपकी साधना के मार्ग में किस किस स्तर पर आपको क्या क्या मिल सकता है ये लक्ष्य ये नहीं है आप इनको पाने के लिए इसी को लक्ष्य बना दो ये नहीं है और यहां पर पहले पता जिब्वाया अधस्तात् तंतु तथो अधस्तात् कंट है तथो अदस्ताद कूप तत्व आज छुत्र पास न बाधे थे जिह के नीचे में एक छोटी जिवा लटकी भी रहती ना ये देखो तो आप लटकी भी दिखती है और उससे भी आगे जाओगे इस मूल जुबा के नीचे क्या नाड़ियां दिखती है उल्टा करके देखो ना ऊपर करो जुवा को क्या नीचे दिखते हैं नाड़िया दिखती मोटी मोटी सी और नीचे जो तंतु उसको बोलते हैं उसका बिल्कुल एक धार जब बन जाते सारे नड़िया मिल गए एक पाइप सा हो जाते हैं वो तंतु हो गया उससे भी नीचे जाओ तत्व दस्ता उससे भी नीचे वास्तव में कंठ उस कंठ का भी नीचे उसको हम लोग देखते हैं बाहर से देखेंगे तो ये जो ऊंचा प्रदेश होता है हड्डी जो बाहर आता है पुरुषों में विशेष उसमें कंठ उससे भी नीचे जो गड्ढा सा होता है यहाँ उसका कंठ कूप करते ठीक उसका पीछे रीढ़ का हड्डी में विशुद्ध चक्र होता है उसमें संयम करने से तत्र संयम आज छुत्र पास नुक प्या से जिससे बाधित नहीं होगा और आगे कहेंगे इसलिए सारी सिद्धियां इकट्ठे मिल जाए ज्ञान अभ्यास करने से अलग अलग क्यों प्रयास ज्ञानाभ्यास ज्ञान चित्त में लगते जाओ लगते जाओ लगते जाओ अपने आप इतनी गहराई में आपका चित्त जब ज्ञान में अपने स्वरूप की ओर बढ़ते जाता है सारी सिद्धियां स्वतः आ जाती है भले आकर आप कि महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं आप जो है थोड़ा बहिर्मुखी हो जाइए आप स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी हृदय सिद्धिया आपकी है ज्ञानी के पास भी सबसे सिद्धियां होते हैं नहीं होते ऐसी बात किसी भी मार्ग से आप चोटी तक पहुंचेंगे ना पहुंचने से पूर्व में ही सारी सिद्धियां मिल जाती आप चोटी पर चढ़ ना सके इसलिए इनके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है ये बात आगे मैं कहेंगे आपको कूर्व नाड्याम स्थैर्य में स्थिरता की प्राप्ति होती है चित्त की श्रद्धा लेना शरीर की स्थिरता तो आसन से पूर्ण हो चुका है यहाँ चित्त की स्थिरता प्राप्ति हो जाता है कूर्म नाड़ी क्या है अनाहत चक्र अनाहत चक्र में ध्यान करने संयम करने पर आपको जब अनाहत चक्र के भी बिल्कुल अनाथ चक्र नहीं है ना अनाहत चक्र के संबंधित एक छोटा सा अष्ट चक्र होता है उस अष्ट चक्र को यहाँ बोला जा रहा है कूर्म नाड़ी उस पर संयम करने से चित्त की स्थिरता की प्राप्ति होती है कार्य देखा कूपा तथा कुप जकंट जो कंटकूप देखा पूर्व सूत्र में उससे भी नीचे उरा प्रदेश में कूर्माकार नाड़ी कूर्म ने कछुआ कछु के सदृश आकार वाला एक नाड़ी विशेष है नाड़ी जाल विशेष है तस्याम कृत संयम उसमें आप संयम करते हो तब स्थिर पदम लबते आप स्थिर पद को प्राप्त लाते उसी प्रकार यथा सर्पो गोदा वाई थी जैसे सांप के समान अथ गोह के समान आप कभी अनुभव किए हो देखे हो या तो कोई सांप मानी बिल में जा चुकी है घुस चुका अब आप उसको पूछ पकड़ो ना कोशी पूछ टूट जाएगा है ना आप उसे बाहर खींच नहीं विचित्रता है सांप की इतनी दृढ़ चिपकता है ऐसी स्थिरता आती है आप कुछ भी करो वो निकलने वाला नहीं है पूछ टूट जाएगा निकलेगा नहीं इस तरह शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था गोदा है पेट बहुत किसका हाँ लेकिन उसकी हड्डियां ऐसे जो रिंग रिंग हड्डी ना वह ऐसे दबा के छिपा के बैठते पृथ्वी पे वहाँ आप उसमें हिला इसे देखा ना गेर कैसे होते हो नोक नोकिला होते वैसे उसके गेरों के जैसे बन जाती नोकिला, नोकिला है नोकििला करके बंद कर देता पूरी जोर से अब उसको हिला नहीं पाते गोहो जहा चिपका दो दीवार पे फेंक दो पकड़ लिया उसने आप उसे पांच सौ आदमी भी खड़ा रहो टांग कर कुछ नहीं होने वाला ऐसा भयंकर होता है दृष्टांत रहे, गोदवा, उसी प्रकार का चित्त चित्त भयंकर से दुखा जाए, तो का की स्थिरता विचलित नहीं होता। शरीर छूट जाए जैसे सांप होता है शरीर मर जाए तभी तो आप चित्त को बहि होने नहीं देंगे तारिक लक्षण स्थिरता की प्राप्ति इस कुपनाड नाडी में अर्थात अनाहा चक्र का नीचे जो अट्ट कमल दल वाला एक विशेष होता है चक्र कहते हैं उस पर ध्यान करने से धारणा करने से समाधि करने से ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योति कहते हैं बिंदु चक्र को ब्रह्मरंद्र के पास विद्वान जो बिंदु चक्र ये ब्रह्मरंद्र पर होता है उसका नीचे में बिंदु चक्र एक चक्र होता है सहसनार का नीचे और के ऊपर इस लाट के ऊपर के में बताया जाती है, ठीक उसका पीछे देखोगे तो, तो जहाँ चोटी रखते हैं चोटी से ऊपर वो जो छेद होता है बचपन में जन्म जब बच्चा लेता है छेद सराता है जहां से जीवात्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश किया हुआ है उस छिद्र को नीचे तेल डाल डाल के मालिश करते हैं बच्चे को माता लोग फिर धीरे धीरे मांस भर जाता बंद हो जाता ऊपर जो चमड़ा रहता है फिर छेद रहता है मारे तो अंदर चला मर जाएगा बच्चा इसे बड़ा संभाल के उसके तेल डाल के मालिश करते हैं उसको मजबूत कर देते हैं फिर ऊपर मांस दरमास धीरे हड्डी सा बन जाता है बंद हो जाता है वहां नीचे में जो चक्र है उसको एक कहते हैं मूर्ध ज्योति वहा बिंदु विसर्ग नाम से सुप्रसिद्ध बिंदु चक्र बिंदु विसर्ग चक्र नाम से सुप्रसिद्ध है योग शास्त्रों में उसमें आप यदि संयम कर लेते हैं तो सिद्धों का दर्शन हो जाएगा सिद्धों का दर्शन सिद्ध लोग जाने की जरूरत नहीं सिद्ध लोग सहम स्वयं यहाँ दर्शन देते। एक महात्मा था बड़ा ढोंगी योगी ढोंगी योगी कलियुगी योगी था वो सोते रहता था कमरे में और लोगों को बाहर चेहरा को बना रखा तो बोलता था चेला अरे महाराज जब समाधि में अब तो दूसरे लोगों में गमन कर रहे इसलिए इस समय वो किस मिलते नहीं आप दस बजे बाद बड़ी एसपी डीएम बड़े बड़े एम एल ए मंत्री लाइन लगे रहते थे आ, तो में जाते हैं वहां सिद्धों से बात करके आते हैं। वो बहुत थे महाराज हमारी समस्या के बारे में कल आप जब लोक यात्रा करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान थोड़ा सिद्धों से बात करके पूछ के आइएगा हाँ चिंता मत करो कल हम बता दें कल आप बेचार मिठाई का डिब्बा फल फूल लेकर फिर आता है फिर सौ रूपये हजार पे चढ़ाए पांच सौ चलो इसका पद जैसा इज्जत वाले भाई देना पड़े दिया बैठ रहा हाँ हमने बात किया था ऐसे गंभीर वाणी से बोलते हैं ना हम तो एक्टिंग करना भी नहीं आता <laughs> गजब बोलते सहेली बोलने के ना आदमी मान देगा की वाकई में ये जाते हो सब वहां बनाते अरे हमने तुम्हारे घर पूछा सिद्ध मेरे को फटकार दी के पूछता है <laughs> को, अगले डालेंगे महाराज महाराज बेचारा आज आज जोड़े आज जोड़े रहेगा कहा हम भक्त है लोक कल्याण के लिए कुछ कर दो महाराज इसे मैं बहुत प्रार्थना किया तब पता है तेरे को पाई पता है ऐसे फिर बताए इतना हर, हजार पे खर्च रहेगा ला इधर अरे क्या महाराज लोकों में जाते सिर्फ लोगों में मा। हाँ? हरिद्वार में <laughs> आते थे हरिद्वार में रहते थे ज्यादा कानपुर साइड में उन्नाव जिला है सुने होंगे कानपुर हाँ? के बगल में उन्नाव जिले में ज्यादा रहते थे वो नहीं नहीं नहीं है तो दसराम सरस्वती नामा ही थे वो लेकिन वो बड़ा विचित्र महा आते थे बदराथ में जाते थे बदराथ कभी कभी चतुर्माश करते थे और हरिद्वार में आते थे मोहन जगदीश आश्रम है वहाँ रुकते थे हमारे पास जरूर आते थे महाराज कभी पोल पट्टी खोलना नहीं <laughs> क्योंकि उनके दो चार वक्त हमारे पास आया जाकर बहुत पहले से कि उनको मालूम हो गया उन्होंने कभी चर्चा कर दी होगी महाराज उनके पास जाके आएंगे तो डर वो डर गए वो, अरे कहीं बात बोल देंगे तो सच बोल देते है हमारी पोल पट्टी खोल दे तो प्रचार हो जाएगा नरेंद्र सिंह करके था एस वो आता हमारे पास वो होगा तो कहे कि उसको बोलना नहीं हमारे परम भक्तों में से है उसको पटाई रखे इसीनो मेरे पास आते थे जब भी आवे बादाम लावे घी लावे वो लावे पूरा लाते थे माल पड़े महाराज मैंने कहा अरे घूस दे दिया विद्यार्थी लोग खाएंगे कोई बात नहीं अब नहीं बोलूंगा ऐसे ऐसे लोग हैं है, लोगों के गमन की बात और यहाँ कौन कोई जरूरत नहीं यही सब है यथा तथा ब्रह्मांड है यथा ब्रह्मांड तथा पिंड होने से क्यों बाहर के चक्कर की, की बात पूर्व्याम शर्म के बाद ज्योतिषी सिद्ध शिव कपाल अंत छिद्रम प्रभावरम ज्योति शिव कपाल के बीचों बीच में अंत मध्य में भीतर मिलना मध्य में एक चिद्र के समान चिद्रम समझना उसके भीतर में जो चक्र है वो प्रभास्वर है अत्यंत ज्योतिर्मय प्रकाशमय चक्र है वो प्रभास्वरम ज्योति ही तत्व वहाँ संयम करने से सिद्धान पृथ्वी और अंतराल दर्शनम भीवलोक और पृथ्वीलोक के बीच में विभिन्न लोगों में विचरने वाले महान सिद्ध पुरुषों का भी उसे दर्शन और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है अब आते हैं इतना तुम अलग अलग अलग चक्कर में क्यों पड़ते हो सीधे एक रास्ता बताता हूँ इसे सारा चीज हो जाएगा क्या रात भाद सर्व सर्वम प्राधिभम नाम तारगम ज्ञान में धारणा ध्यान समाधि लगाने पर आपको सर्वम सारी सिद्धियां मिल जाती सब कुछ मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा मोक्ष को छोड़कर बाकी सब मिलेगा प्रातभा द्वार इसने वाह कह दिया अभी तक जितना गिनाया वहां कहीं वाह नहीं कहा था गिनाते रहे अभी तक जितनी गिनाया गया सिद्धियां शुरू से ये सारी की सारी चीजें केवल प्राथिब ज्ञान में ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है प्रार्थिव ज्ञान क्या है बता रहे प्राथिभम नाम तारकम प्राथिभाकरण के हिसाब से प्रतिभा मन ऊहा जातम प्रातिभा प्रतिभा संसारकम भापोह करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है शास्त्र को सम्यक दर्शन प्राप्त कर शास्त्र को सम्यक ज्ञान होने लगता है उससे विवेक ख्याति उत्पन्न होती है जो उस विवेक ख्याति का नाम प्रतिभा प्रतिभा से जन्य प्रतिभा उहा। प्रतिभा विवेक ख्या अर्थात संसार का का प्राता तद विवेक जस ज्ञान के प्रतिभा के द्वारा होने वाला जो विवेक उस विवेक किसे जन्य जो ज्ञान का पूर्व रूपम जो स्वरूप ज्ञान मोक्ष विवेक से जन ज्ञान क्या विवेक ख्याति से भी जन जो अनुभूति होता है वो स्वरूप ज्ञान है उस ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व में होने वाला नाम उसी प्रकार दृष्टांत समझा था उदय अरुण प्रभा भास्कर सूर्य का उदय होने से पहले जो सूर्य की लालिमा जैसे दिखाई देता है लाल प्रकाश हो जाता है अरुण प्रभा कहते हैं। उसी प्रकार मोक्ष को प्रदान करने वाला जो सुरब ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व क्षण में जो ज्ञान की अवस्था होती है उसी का नाम प्राथमिक ज्ञान है द्वार तक पहुंच गए इसका मतलब, उस स्थिति में सब कुछ मिल जाएगा चाहे आप उस विवेक ज्ञान पर ध्यान कीजिए चाहे इनके अपना जो योग दर्शन की चाहे वेदांत दर्शन का चाहे भक्ति के माध्यम से पहुंचो उस स्थिति तक तो पहुंचने पर चाहे किस भी पहुंच रहा हो उसको चीज अवश्य ही मिलेगा यहाँ तक कहा हुआ सारी सिद्धियाँ उसको श्रोत ही प्राप्त हो जाते हैं तेन तेना सर्वमेव जानाति इसे कहते हैं नार्स प्राथिपेन ध्यान सर्वमेव जानाति योगी योगी सब कुछ जान लेता है सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है वह सर्वज्ञ हो जाता है, है? जब प्राति ज्ञान से उत्पत्त बताइए जब प्रात ज्ञान हो जाए विवेक उत्पन्न हो जाए इस विवेक ख्याति का भी अभ्यास करने से ही स्वर्व होगा तो मोक्ष होता है ये सर्वज्ञान के पूर्व काल तक की बात इसलिए है ये और फिर कहते महाराज तो बहुत ऊंची बात है विवेक ख्याति हो गए हमें है हैं? विवेक ख्याति नहीं आपने चित्त में छाती में होने चित्त का ज्ञान भी नहीं अपने चित्त का भरोसा नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है आप विवेक तो ख्याति की बात कर रहे हैं ये तो बहुत ऊंची बात हो गई ना, सीढ़ी, इसलिए हमें वो जगह बताओ जिसे हमें अपना चित्त का पहचान हो थोड़ा सा पहले हम अपने चित्त को समझे क्या नाच नाच रहा है क्या सोच रहा है क्या चाह रहा है क्या इसकी वासनाएं हैं ताकि उसको हम काटने के पहले उपाय करें ताकि विवेक कर ख्याति विवेक ख्याति कैसे उत्पन्न होगी विवेक ख्याति उत्पन्न करने के लिए पहले अपने चित्त को समझना जरूरी है इसे कहते हैं हृदय चित्त संवित्त हृदय मैंने अनाहथ चक्र इसे पहले क्या होता है अनाथ चक्र संलग्न अट्ठकमल दल अलग था, था पूर्व में अभी अनाथ चक्र में सीधे अनाहत चक्र में यदि आप ध्यान करोगे संयम करोगे तो चित्त संवेद कार्य आपके अपने चित्त के अंदर होता हुआ जो संवित्त है उसका ज्ञान हो जाता है में करने पर चित्त का विज्ञान होता है इदम जो, जो ब्रह्मपुरे तत्र विज्ञानम ब्रह्मपुरे इसका नाम ब्रह्मपुर क्यों पड़ा इस शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं ब्रह्मपुरी यही है। तो ब्रह्मपुरी क्यों है ये, तो ये ब्रह्म को प्राप्त किया, किया जाता है इसी में रहकर ब्रह्म का अनुभव किया जाता है इसी शरीर में रखकर इसलिए शरीर का नाम ब्रह्मपुर इस ब्रह्मपुर के अंदर में एक गुफा है उसका नाम हृदय पुंडरी गुंडरी गम एक छोटा सा धारम मैं एक छोटा सा पुंडरी कमलाकार वाला वेशम घर है गुफा है तत्व विज्ञानम वहाँ पर आप संयम कीजिएगा धारणा ध्यान धारणा ध्यान समाधि संयम को कीजिएगा तब क्या होगा तस्मिन तस्वीन संद्यमान जो भी विज्ञान है अरे चित्र जो भी वृत्ति चल रही है उसको चलते रहने दो उसको रोकना नहीं उसको समझने के प्रयास करना नहीं बस चलता उसको केवल ध्यान करना है जैसे बहती हुई नदी पर केवल चुपचाप बैठे ध्यान कीजिएगा तो क्या होता है आप उस जल को न रोक रहे हैं न जल को समझने की कोशिश करे कितना ठंडा कितना गर्म क्या है क्या नहीं है केवल बह रहा है तो उसको देखते बैठे यथा तथा चित्त रूपी नदी बह रही है औो के साक्षित हृदय चक्र में अनुभव कर ध्यान कर दे जाना कोई जड़ वस्तु है उसकी जो वृत्ति है वो विज्ञान रूपा है चेतन से विशिष्ट होकर उस विज्ञान पर ध्यान विज्ञान में श्री हैं मांसपन पर ध्यान करने कोई लाभ नहीं है मांसपनोगे जैसा ध्यान करो वही तो मिलेगा ना जैसे वो नहीं वहा उस गुफा के अंदर होता हुआ जो चित्र की वृत्ति धारा जो चल रही है विज्ञान की धारा चल रही है उस पर संयम करना है तत्र विज्ञानम तस्वीन संयम क्या होगा कद चित्त संवेद चित्त विज्ञान हो जाएगा फिर वास्तव चित में चित्त की गहराई में आप पहुंच जाओगे स्वाभाविक रूप और चित्र पे कूड़ा पेटी में क्या क्या है सम्बन्ध और उसी के अनुरूप अब फिर साधना को निर्णय ले सकते हैं हमें आगे क्या करना है क्या क्या प्रतिबंधक है अंदर में वो मालूम हो जाएगा उन प्रतिबंधकों का निवारण के लिए उचित उपाय व्यक्ति कर पाता है इसरे जानकारी बात पूर्व में सर्व सिद्धि का कथन करने के बाद चित्त विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है सर्व सिद्धि की अपेक्षा से यही सबसे भारी समस्या है हमारे अंदर क्या प्रतिबंध है ये हम नहीं जानते ना आजकल हम लोग के जो गुरु लोग हैं ये लोग भी नहीं पहचानते जो भी हाँ राम नाम लो भाई है तो राम नाम कर देगा कृष्णा कृष्णी होगा तो कृष्ण नाम दे देगा सही हो तो नमस्वा करते रहो क्या करे समझ में नहीं सब एक कम्पार्टमेंट में घुसा देते जो है सबको एक ही चीज सेवा करते रहो ये तो है नहीं समस्या तो नहीं जैसे हर जन्म में हम को लघु से शुरू करना पड़ता बड़ी समस्या है मालूम हम तक पढ़े थे पिछले जन्म में फिर आगे बढ़ते सीधे वहां से वो न स्मृति में आती है ना मालूम है ना कोई बताने वाला है तुम इतने पढ़े हो इससे आगे तुम बढ़ो कुछ हर जो जन्म लो नर्सरी में जरूर जाओ दसवीं पास हो फेर हो चक्कर चलती ही रहेगा दिमाग कोई ऐसा गुरु मिल रहा है ना नतः कोई सागर को करने को तैयार तो है, दोनों तरफ से फंसे हुए इसलिए पहले जमाने में क्या होता गुरुको ने पढ़ा देती सारी शास्त्र पहले यहाँ से 24-25 के बाद दो गधे की आयु गए तब, <laughs> तब आते तब यहाँ आते तरह दिमाग घिसा हुआ रहता है और सारा फालतू बातें भरा हुआ होता है अब शास्त्र घुसाने की कोशिश करो को इंचा हो रही हो फिर फिर बाबा बजगोविंद माता है नहीं नहीं रक्षित <laughs> <laughs> क्या फायदा तो क्या पर सारे संस्कृति चौपट कर दिया नहीं, नहीं, नहीं, तो नहीं है तो नहीं, पर तो नहीं बस जो रास्ता मिले इसी में चलो <laughs> और करे क्या करे क्या भाई प्रश्न यही जवाब जहाँ हो अब यहीं से कूद पड़ो चालू कर दो अब इधर उधर देखना नहीं सोचना नहीं समझना नहीं हालत चक्र में पढ़ना नहीं चाहिए इसीलिए जैसा मिल रहा है साधन का ज्ञान हो रहा है जैसा शास्त्र में घुसो जितना ज्ञान मिले जैसा हो वैसा आगे बढ़ते जाना चाहिए और कोई रास्ता तो है नहीं। का कहना है पहला अपने चित को जानने के लिए हृदय चक्र पर ध्यान करना अनाहत चक्र पर ध्यान करना उससे अपने चित्त की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा तो अनुकूल प्रतिकूल जो प्रतिबंध है संस्कार है उनका ज्ञान होगा उसके अनुभव आप साधना कर पाएंगे